yo ्रमा वेद क्रमा पूरी पूरा सदमा सद्यक्ष नमः रमे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष कन्मा नमस्कार कैसा मेरे अहम और ममा को छोड़ना ना माने नहीं और न माने अहम और ममा जो मैं और मेरा इसका आग्रह सोचता है वो नमस्कार करता है ग्राम माने प्रश्न भी है मैं और मेरा मैं नमस्ते बायो हे बायो तो नमस्कार कर लायो नमस्कार जो संपूर्ण सृष्टि में भरपूर परमात्मा है वही हमारे सांस के रूप में हमारे शरीर में प्याज हो रहा है ब्रह्म अभिवैद्य है तो वायु अख्त स्वमेव ब्रम ब्रह्मावि ब्रह्म को कहा खोलते हैं अपने ग्रामों में शरीर के भी है शरीर के भीतर ही परक्रम परमात्मा का अनुसंधान करो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ग्रह के रूप में देखता हूं मैंने तुम केवल मेरे शरीर में बधे हुए नहीं हो तुम्ही सर्वव्यापक वायु के है सबकी ताप सुनि हो सबकी आत्मा सुनि देह का ख्याल छोड़ो प्राण का ख्याल करो ये जो मनुष्य का नय है ये संबंधों और उपाधियों के कारण अनेक रूप लालू पड़ता है तो के साथ संबंध हुआ तो आप हमु हो गए विद्या के साथ संबंध हुआ तो आप विद्वान हो गए बेटे के साथ संबंध हुआ तो आप बाप हो गए बाप के साथ आपका संबंध हुआ तो आप बेटा हो गए आप हैं तो बाप हैं का बेटा है कि संगीत विद्वान ये पर संबंध बिना सोते विचारे नी प्रभावान्ग परम्परा बनता है जैसे एक छेड़ के दिन से दूसरी छेड़ चलती है वैसे एक अज्ञानी के दिन से दूसरे लगता है क्या सोच विचार करते हमने देश को अपना मैं माना वो कौन सी विद्या के वो कौन सी खुशी वो कौन सा अनुभव था, था जिससे आपने अपने शरीर को मैं माना और शरीर के संबंधियों को मेरा माना और बाहर से खुशी हुई चीजों को अपने अपने मतलब के लोगों ने सिखाया तुम तो मेरे पास कुपाप की संपदा बेटे को मिले तुम मेरे बेटे हो बेटा तो तुम्हारी सेवा कर अपना अपना मतलब देख करके दुनिया में संबंध जोड़ा गया तो ये मेरा चुनाव ये मेरा कुटुम ये मेरा परिवार बिना तो सोचे समझे संबंध आप से देखते हैं कहते हैं मैं देखने वाला आप तेज होती है तो मैं बड़ी तेज आंख वाला हूँ मंदी होती है तो मैं मंदी आंख वाला हूँ आंख नहीं होती है तो बोलते हैं मैं अंधा किसी न किसी तरह से के साथ अपना संबंध छोड़ के तेज आंख वाले नंद आंख वाले और अंधी आंख वाले अपने को तो मानते ज्ञान को अधिकांश आंख को ही प्रमाण मानता है वो जो मशीनों का जो मार्ग प्रशन है ना वो भी किस पॉइंट पर मशीन गई किस पॉइंट पर मशीन गई कंप्यूटर भी जो बताता है वो आंख से ही दिखाई पड़ता है आपके सामने जो चश्मा रख दिया वही रंग मालूम बढ़ने लगा ये जो हमारा काम है वो कितना गुना शक्त सुनता है और उसमें कितनी शक्ति है सुनने तो हम लोग जो, जो बोलते हैं और आप सुनते हैं एक से गुना हजार गुना लाख गुना दो तो लाख गुना और सब तथा तक हो जाता है और, सब, और मशीन उसको रिकॉर्ड करते हो कि आपका काम कितने बुरा कम्पा है आप उस मशीन पर देखते हैं कि हमारा काम कितना बुरा करता है साइंस माने मशीनी प्रमाण इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको ये स्वाद जो आता है नारे जीप को अभी कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है कि मशीन में कोई चीज डाली जाए और हमको उसका स्वाद आ जाए कि देखो हमारे पास एक मशीन जीप की बनी हुई है छोटे छोटे से खेद और उनमें थटका जाए नमक जाए मिठाई जाए खटका मालूम पड़ जाता है थटका है मीठा है इसका नतीजा क्या हुआ आपको बताते हैं साइंस साइंसदान लोग पानी को पत् ही तो नहीं मानते हैं तो कहते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो तरह की गैसें आम सब मिलती है पानी बन जाता है उनकी यहाँ जल तत्व नहीं है वो मिट्टी को तत्व मानते हैं तेज को तत्व मानते हैं वायु को तत्व मानते हैं परंतु साइंस का लोग जल को तत्व नहीं मानते तो क्योंकि वे इस चीज को प्रमाण मानते नहीं और मशीन का जो स्वाद आता है वो मालूम पड़ता नहीं अच्छा मशीन जब भी कि ये खट्टा है कि खट गई दूध में डाल दिया तो खट गई तो ये नमक है ये गए, तो ये चीज गल गई तो आप से देख के बताएंगे तो आप कटने को तो स्वाद आता ही नहीं है तो स्वाद का आश्रय भूत जो रस प्रधान तत्व है वो मशीनी औजार से कभी मालूम नहीं करता और जीव से रस मालूम पड़ता है आख से रूप मालूम पड़ता है काम से स्व मालूम पड़ता है त्वचा से स्पर्श मालूम पड़ता है नाक से गंध मालूम पड़ता है अच्छा यदि मशीन से रस और गंध मालूम ही पड़े तो आप ऐसे ही समझेंगे वही चीज जो हमारे जीव पर डालने पर खट्टी वादम पड़ती है वही मशीन में दूध को फाड़ते हुए दिख रहे हैं वही ऐसे समझोगे कि हमारे जीव पर जो खट्टी वादम होते हैं ये आध्यात्मिक यंत्रों का प्रयोग और विचार छोड़ देने के कारण तो बाबू लोग को समझते हैं किसका मूल सही है हम ही लोग ऊपर नाम की चीज दुनिया में है कि नहीं और है तो मशीन को आवे और आपको मालूम करे यह कैसे होगा आपको मालूम करता हो जब आप मशीन से देख के भी समझ सकते हैं और आपको ना मालूम करता हो तो आप कैसे मशीन से समझेंगे तो देखो तो ये ये हुआ कि जहां हमारी नाक से गंध और गंध का आश्रय पृथ्वी हमारी ईद से स्वाद और स्वाद का आश्रय दर्द हमारी आंख से रूप और रूप का आश्रय तेज और हमारी त्वचा से स्पर्श और स्पर्श का आश्रय वायु और हमारे कान से शब्द और शब्द का आश्रय आवाज। ये हमारे पांच औजारों से पांच चीज मालूम पड़ती हैं। वहां जो लोग केवल बाहरी औजारों की तरह लेते हैं उनको महाराज वो वही देखी हुई चीजें मशीन से जो अपने को जिस चीज का अपने को कभी एहसास नहीं हुआ है वो मशीन से देखने पर भी मालूम नहीं करते हैं क्योंकि तो महसूस करना महसूस का काम नहीं है अंतस्करण का काम है इसलिए आप से संबंध जोड़ के हम देखने वाले बनते हैं काम से संबंध जोड़ के सुनने वाले बनते हैं पैसे से संबंध जोड़कर क्या धनी बनता है इससे जोड़े हुए हैं और इनके टूटते भी देर नहीं लगते हैं ये जितने साफ टॉप लोग होते हैं आप जानते हैं ना होता है ना अंग्रेजी में कोई कर प्रत्यय होता होगा मैं समझता हूं मास्टर है मिस्टर है मिनिस्टर है डायरेक्टर है? है, है ना ये कलेक्टर है, है ये सब जितने कर कर जुड़ते हैं ये कभी न कभी अलग से तो जाते हैं वो इनका सच्चा जोड़ नहीं है अपने साथ जोड़ी हुई चीज है जोड़ी हुई जोड़ी ये छूट जाए और जोड़ा किसने है जब तो तुमने जोड़ा है तो हम किसी को उपाधि बोलते हैं जैसे पीए की उपाधि डिग्री मिलती है ना बीए की उपाधि और जैसे चेयरमैन की उपाधि होती है जब तक चेयर सपेक्ष है चेयरमैन है और पत्नी चेयरमैन कहां मानती है उस घर पे जाने पर कच्च सुनाती है इतनी देर करके क्यों आए इतनी रात करके क्यों आए तो ये सब बिना सोचे समझे अपने साथ दूरी दूरी दूरी पूरी जोड़ी हुई पूछ रहे हो पूछ इनके कारण मनुष्य में पक्षों को तो आता है मनुष्य से नहीं आता फिर पक्षपात तो करेगा जिसको तो सारे विश्व की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था वो एक घर सेवा में लग जाएगा जो संपूर्ण मानव मानवता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था वो एक परिवार एक प्राण एक जाति एक मजहब मेरा मेरा मेरा इसमें इस मेरा में ईश्वर भी एक मुसाफिर खाने का मुसाफिर अगर कभी आता भी है तो मुसाफिर खाने का मुसाफिर बस स्टैंड का यात्री कभी आया कभी गया कभी गया कभी गया वो भी मेरा नहीं बन पाता है वो तो शास्त्र में क्या किया है वो कहता है कि तुमने बिना सोचे दिखाए अज्ञान से दे। देश को मैं माना और देश के रिश्तेदारों को मेरा माना ग्राम भरते हैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिमाग में आओ एक दूसरी चीज भर रहे हैं जब नहीं किया तो मारे गए अज्ञान के अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते माला करने वाले भी निकल निकल सकते ओम करने वाले भी नहीं निकल सकते उड़ीसा टंगने वाले, वाले भी नहीं निकल सकते और एकांत में घंटों नहीं दिनों नहीं महीनों नहीं बरसों रहने वाले भी हमको ऐसे ऐसे साधु मिले हैं जिन्होंने ग्यारह वर्ष तक पूज का दर्शन नहीं किया था हमको ऐसे साधु मिले हैं जो पचास वर्ष से बर्फ में से नीचे नहीं आए हैं लेकिन सत्संग साहब उनको सत्संग तो मिले ही नहीं तो शास्त्र ने क्या किया जैसे आपका कोई खाली बर्तन है ना तो उसमें हवा भर जाती जाएगी अब उसमें आप पानी डालिए तो हवा निकलती जाएगी पानी भरता जाएगा गंगा जल भर जाएगा उसमें दूध भर जाएगा और जो जो आप उसमें दूध भरेंगे गंगा जल भरेंगे तो वो पहले से भरी हुई जो हवा है वो निकल जाएगी देखो आपके घर में जब चूहे बिल बनाने हैं, बंबई में कुछ शायद न बनाते हूँ पर हम लोग फ्रेनकूटी में रहते थे तो रात को आके पाँव में काटते थे, थे बड़े पुड़ी, बड़े, पुड़ी। तो न, पुड़ी पुड़ी तो बड़े बड़े चूहे वो वहां पर खाली पड़ा था ना मैदान आजकल जहां पुलिस पुलिस रहती है और बड़े बड़े चूहे कहे के चूहे हम लोगों ने अपने गाँव में कभी नहीं देखे थे बम्बई गाँव तो में जब चूहे सच्ची बिच्ची खोदते घर में ब्रिडिल बना लेते हैं तो उसका उपाय दिल्ली पास हो दिल्ली जब घर में आ जाएगी तो चूहे धीरे धीरे भाग जाएंगे और दिल्ली ज्यादा तो हो पत्रों तो कुत्ते पास करते नहीं तो लोग कहेंगे आठ बंद तो बैठ, कहां बैठ गए कहाँ बैठ गए तो बंदे को तुम्हारी समाधि लग गई अब तुमसे जानते ही नहीं हो कि समाधि किस चीज का नाम है जिसको कोई समाधि बता देगा बिना देखे बतावेगा बिना समझे बतावेगा कभी दे तो तुमको भगवान बन गए कौन से भगवान का वही जब आप बंद करके तुम मन में सोच रहे थे ना वो भगवान जिनको तुमने सपने में देखा था वो भगवान कोई दा, ना कोई नाज पैसा नहीं है बिना सत्संग के ज्ञान की परिशु नहीं होती है ज्ञान से सत्संग से ही सच्चाई का ज्ञान होता है उस तो शास्त्र ने कहा कि देखो मेरा माने बिना तो तुम रह नहीं सकते हम जानते ये सब हम लोग फोल पट्टी से बनते तो हैं क्या गुरु मेरा इष्ट मेरा मंत्र मेरा ये तुम लोग नानी के आगे में नीओ बसान है तुम तो सोचो पैसे को ज्यादा मेरा मानते हो कि इष्टदेव को तुम अपने रिश्तेदारों को ज्यादा मेरा मानते हो कि गुरु को एक बिल्कुल सबकी बात आपसे पूछते हैं ना आपके जीवन में जब कोई कठिनाई आती है कठिन समस्या आती है तो हम झूठ बोल के इस पर पार पाएंगे बेईमानी करके इस पर पार पाएंगे रिश्वत लेके इस पर पार पार पाएंगे आपके मन में ये आता है कि धर्म से ईमानदारी से ईश्वर की शरण लेकर इस पर पार पाएंगे ये आता है आप अपने को तो देख लीजिए आप परमात्मा है कि नहीं ऐसा मत समझना कि बाबा जी लोग बेवकूफ होते हैं सब नहीं जान करना है जानते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने हमारी कितनी कीमत है हम ये बात जानते हैं अपने यार के सामने इस देवता की कितनी कीमत है दूस के सामने सत्य की कितनी कीमत है बेईमानी के सामने ईमानदारी की कितनी कीमत है और अपने यार के साथ जो प्रेम है उसके सामने ईश्वर के प्रेम की कितनी कीमत है आप खुद सौ ना हमारे बताने की क्या जरूरत है तो ये शास्त्र में आप जो तो समझते हैं कि हमारी अक्सल में जो आता है वही बिल्कुल ठीक है और कोई दूसरा सत्य नहीं है दूसरा कोई सत्य नहीं है ये शास्त्र जो आपका मेरा बनाता है ईश्वर को आप ईश्वर को मेरा मानिए उसको आप माँ समझ सकते हैं बाप समझ सकते हैं उसको आप दादा परदादा समझ सकते हैं परंपरा का मूल समझ सकते हैं उसको पति समझ सकते हैं उसको पुत्र समझ सकते हैं उसको भाई समझ सकते हैं उसको पत्नी समझ सकते हैं लोग वो बेटी भी है वो पत्नी भी है वो माँ भी है वो बेटा भी है पति भी है सास भी है एक ईश्वर के प्रति मेरा का भाव पैदा हो जाए वही अपना धन है वही अपना मकान है वही अपनी विद्या है वही अपना बहनों है रोज हाथ जोड़ के एक होते बने तुम्हें वाता चपिता तुम्हें विकत तो क्या तो आती होगी कि नहीं तुम्हें तो वेद्या द्रविणम त्वे तो वो आप ही मेरे धने वाला जो तिजोरी में क्या है बैंक में क्या है।, to, है तो हम लोगों के मन में जो खुल पकती है वो ईश्वर से छिपी नहीं है हमारे सामने छुट भैयों का मत ला करके रखते हैं गौतम का खंडन हम करते हैं कणाज का खंडन हम करते हैं कपिल पतंजलि का खंडन हम करते हैं जैमिनी दो धायन का खंडन करते हैं हमको आज आजकल के जो कुछ तो भैया लोग हैं इनके विचार का निषेध करने में खंडन करने में कोई शर्म आती है कि क्या कर अपने व्यक्तित्व का बड़ा दिखाते हैं बड़े भारी विचारवा बड़े भारी विचारवा देखो संबंध के कारण हम अपने को बाप मानते हैं अपने को बेटा मानते हैं हम बापाई के बेटे हैं भाई दोनों है तो दोनों नहीं, एक बनो और दोनों बनो अपने से गरीब के सामने वो छाती खिला के चलते हैं हमारे सामने तुम क्या होते हैं और अपने से जब धनी आता है सामने तो वो पूछ खिलाते हैं हमने बड़े बड़े धनियों को देखा है तुम धनी हो कि गरीब हो बताओ है आज हमने सपना देखा एक मिनिस्टर से जैसे पूर्व मिनिस्टर से <laughs> मैंने कहा भाई हमारे प्रदेश में तो पूर्व मिनिस्ट्री में सबसे धनी आदमी तुम ही थे बोले आपकी कृपा है महाराज परभूत हमको <laughs> तो, मैंने क्या कार्यक्रम उनको पुकारा वो भी हमको याद है ऐसी शक्ल पूरा कंप्यूबर पर प्यार देना तो नारायण जी हम अपने को जो आने जाने वाली चीजों से जोड़ लेते हैं ना बाल की सुंदरता से सुंदर बने साड़ी की सुंदरता से सुंदर बने की सुंदरता से सुंदर बने न बाल रहे न साड़ी रही न दात है ये तो तुमने एक आने जाने वाली चीज को इसको, इसको माया इसी को माया बोलते हैं वो साधो आवे जाए आवे जाए तो माया और की वजह से आप देखने वाले बन गए कान की वजह से सुनने वाले बन गए ये सब संबंध कल्पित हैं जब आप बाप के पेट में थे तब कहा था कान कहाँ थी आँख कहाँ था नाक है ना और जब गेहूं में थे तब कहा था देखो जो अपने को खड़ा मानेगा वो बनेगा तो वो हवा में सटेगा उसमें शराब या पानी भरा जाएगा वो गंदा हो जाएगा वो फूल जाएगा मर जाएगा और जो तो मिट्टी के रूप में रहेगा तो वो देखो बनेगा कि जिगड़ेगा कि टूटेगा क्या होगा सारी विपदाओं से बचने का मार्ग यह है अपने को सकल सूरत वाले के रूप में नहीं अपने को तत्व के रूप में जानना और पहचानना तो अध्यारोह की बात आपको सुनाते हैं आपने बिना सोचे समझे अपने को मान लिया देख से अधिक इस देश से जो तुम्हारा प्यार है ये तुमको एक दिन बुलावेगा चाहे अपने देश से प्रेम हो चाहे दूसरे के देश से प्रेम हो प्रियम स्वा गो जब तक जिओगे तब तक वो प्रेम तुमको बांध के रखेगा कैद में और जब वो छूट जाएगा तो उसी याद कर करके रो रोड का दोनों अर्थ होता है रोद क्षति माने रोद करता है और रोड क्षति माने रोदन देता है रुलाता है रुद्र और रुद्र दोनों धातु से रोद क्षति बनता है वो तुमको बांधेगा और वो तुमको रुलाएगा। ये दुनिया के प्यार का भाग्य है ये सौभाग्य है ये तुमको भोगना ही पड़ेगा या तो बन के रहना पड़ेगा और जब वो सूढ़ गया तो रो के रहना रो रो के रहना पड़ेगा तो महात्मा लोग शास्त्र ये कहते हैं ये आपकी जो बिना सोचे समझे मान्यताएं हैं इन पर आप पुनर्विचार कीजिए है ना आप देह नहीं है आप जीव हैं लो एक समस्या कटे आप जीव हैं तो इस शरीर के मरने से आप मरते नहीं है और इसके संबंधियों के मरने से भी आप मरते नहीं मरने का डर तो उसी समय कट जाएगा जब आप अपने को देह के रूप में नहीं जीव के रूप से पैसाए आपने अपने मैं को देह में खुस दिया है बिना सोचे बिचारे आप जरा हमारी बात भी मान लीजिए शास्त्र की बात भी मान लीजिए हम आपके मन में ये जीव छूसते हैं ये भी हो गई है परंतु जैसे पानी डालने से घड़े की हवा निकल जाती है वैसे जीवपना डाल देने से देह में जो मैं बना है वो निकल जाता है आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं पर तो बेकार है जो स्वयं समझने के लिए छोड़ने के लिए तैयार है उसके लिए ये रास्ता है अब जीव यदि अणु है और जैसा कि जैन मानते हैं जैसा कि कुछ नयायिक मानते हैं अणु माने नंगाता है तभी वो देह के मरने से मरता नहीं है और यदि वो विभू है केवल देह के माने हुए संबंध से देह में बढ़ गया है विभू है माने सर्वत्र सब तो जगह भरपूर है व्यापक है तब तो यदि ये इतना मान लो कि वो अणु और नित्य है छोटा और नित्य है तो देह के मरने से मरता नहीं देह के पैदा होने से पैदा होता नहीं ये उसकी मान्यता है कि वो अपने को पैदा होने वाला और मरने वाला मानता है और यदि शास्त्र ने महात्मा ने यह समझा दिया कि तुम्हारी आंख छोटी है सही कान छोटा है सही देश छोटा है सही दिल दिमाग छोटा है सही परंतु तुम तो विभू हो व्यापक हो आकाश से भी बड़े हो पूर्व पश्चिम पर्षु, उत्तर दक्षिण से भी बड़े हो वैसा जाने पर मान्य जानने पर तुम्हारा आना जाना कट जाएगा नित्य का जन्म मरण नहीं होता और व्यापक का आना जाना नहीं होता और संबंधहीन के मन में राजद्वेष नहीं होता शास्त्र का कहना है कि तुमने अपने मेरा का पेट भरा है दुनिया से मरने वाली चीज है बिछोड़ने वाली चीज से बेवखा चीज जिस पर विश्वास करते वो तो अब तक विश्वास शास्त्र बना रहेगा कुछ चीज शास्त्र में लिखा है कि संसार के जितने प्रेमी हैं अगर उनकी धर्म संबंधी जो मान्यता है आचार संबंधी जो मान्यता है उसका उल्लंघन कर दिया जाए तो पांच मिनट में ही उनका सारा प्रेम खत्म हो जाएगा नंगे हो गए कोई गाली देने लगे करे सिर्फ सिर्फ सिर्फ नंगा हो जाए और गाली बचना शुरू कर दे बड़े बड़े श्रद्धालु हाथ जोड़ के चले जाते करे हो तो पागल हैं और ये नहीं देखेंगे कि ये बड़ा महात्मा हो गया ये देखेंगे कि पागल हो गया ये है संसार की मान्यता भला एक मिनट में गुरु जी गोरू जी हो जाते हैं, गोरू मारवाड़ी में गोरी भी बोलते हैं गोरी, गु गु गोरु गु मानी पशु गोरु माने पशु पैर जाता है हमारी मान्यताओं का कोई रूप है तो आप अपने मेरे का पेट ईश्वर से भर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सीधा प्रश्न है यदि आपका मेरा ईश्वर है तो उससे आप बाप का सुख भी लीजिए माँ का सुख भी लीजिए पति का भी लीजिए पत्नी का भी लीजिए दोस्त का भी लीजिए बहन का लीजिए दूसरे की जरूरत नहीं रहेगी सबसे जो जरूरत पूरी होती है सब काम आवाज से लोगों से सबसे सारी दुनिया से जितनी जरूरत पूरी होती है वो सब जरूरत अकेले ईश्वर से पूरी हो जाएगी आप उसको मेरा मानकर अपने हृदय में बैठाइए मां बन के उसको दूध पिलाइए पत्नी बन उसको प्यार कीजिए पुत्र बनकर उसके पांस लीजिए चखा बनाकर उसे कंधे पर हाथ रखिए और आप शरीर में से हटकर अंतर में प्रवेश कर रहे हैं अंतर में दुनिया का जो मेरा पना है वो बाहर होता है और ईश्वर का जो मेरा पना है वो सुंदर होता है आप अपने को नित्य आरो के रूप में जानेंगे तो मरने जीने का कोई डर नहीं है और नित्य गुभु के रूप में जानेंगे जैसा कि जो और शांति मानते हैं तो, तो आपको आने जाने का डर नहीं है और आप यदि अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन के रूप में जान रहे हैं ईश्वर तो ये आकृतियां आपकी बदलेगी नहीं आप अपने को ब्रह्म रूप से जान रहे हैं घड़ा तभी तक बंदा फूटता है जब तक घड़ा है जब वो माटी है तब न उसमें बनना है न फूसना है इंद्रो माया विभव बहुरूप ये, ये आत्मा की बहुरूपता कहते हैं दुनिया तच्ल है दुनिया मेरी है और ये शरीर मैं ये तीन भ्रांतियों के कारण आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा अनेक रूप हो गए हैं बाप हो गए हैं बेटे हो गए हैं धनी हो गए हैं, गरीब हो गए हैं अपने हो गए हैं, राय हो गए हैं आपको तो आंख बंद करके मन से उड़ान भरते हैं ईश्वर को बनाते बिगाड़ते हैं आपको तो ये तो मालूम ही नहीं है कि और ये सब क्या है जगत जाल अच्छा अब देखो जैसे इधर से हम बहुत बनते हैं वैसे परमात्मा उधर से बहुत बनता है उसकी तो कल्पना करें हम ही करते हैं वो बात सुनकर जीव अविद्या के कारण अपने को मैं और दुनिया की चीजों को मेरा हैं। और दुनिया को सच्ची मानता है कार्य के कारण ये मशीनों में फंस जाने के कारण हो ये मशीनी औजार यंत्र अब उड़ाने में आया इस यंत्र पर हम बैठ गए इस मशीन पर अपन को आप को नहीं बिक रहे दूरदास नंदनी को सुबह का शुभ पौने जकरे पांच छह बजे सुबह में इलाहाबाद गया तो किसी नाव पे गया त्रिवेणी में स्नान करने तुम्हारा तो जो पुराना मल्लाह था महाराज तो उस समय बाल वाला सफेद तो बाल वाला उसने देख लिया दूर से पहचान लिया तो अपनी और अपनी नाव तो उसने छोड़ी और दौड़ के उछल के मेरी नाव पर आ गया और उसने वो नचाया उसकी नाव तो फिरकी की तरह तो नाज की तो तो वो धरा तक नाचती थी नाव नाझर खेल है नाघर जिसे नाझर बोलते हैं उधर नाव पे नाझर खिलाते हैं वो फिर तो फिरकी की तरफ चरखी की तरफ नाव भरत फिर उपचारों और घूम रहा स्वामी जी बहुत धनबीदार बहुत धनार ये जो मशीन है ना अब उस समय ऐसा लग जाए है लगे कहीं जा डूब न जाए कहीं गिर न जाए ऐसा लगे जैसे पानी के ऊपर उठ रहे थे तो ये नाव है यंत्रारूढ़ माया की चल रही है इस पर बैठ गए हैं चिपकते जा रहे हैं चिपकते जा रहे हैं चिपक गए अरे भाई कपड़े रोने से टूट जाए अब कितना भी चिपको ये छूटे बिना तो रहे ये इसका हूं होनी यही है होनी यही है आज मानो ताज मानो होनी यही है तब देश को मैं हम अज्ञान से मानते हैं और परमात्मा विश्व को मैं माया से मानता है इंद्र महाराज तो विद्या और माया में क्या फर्क होता है जादू का तमाशा देखने वाला सच्चा अज्ञान के कारण जादू में दिखने वाली चीजों को सच्ची मानता है लेकिन जादूगर जानता है कि हम जादू के खेल में क्या दिखा रहे हैं तो माया वो होती है जो माया करने वाले को मोहित नहीं करती जिसमें रहती है माया उसको मोहित नहीं करती दूसरे को मोहित करती और अज्ञान वो होता है कि जिसमें रहता है उसी को मोहित कर लेता है दूसरा चाहे मोहित हो वह चाहे ना हो अविद्या स्वास्त्र व्यामोहिका होती है और माया जो है वो स्वास्थ्ययत व्यामोहिका नहीं होती तो ईश्वर में अविद्या नहीं है अविद्या नहीं है इसलिए मोह नहीं है मोह नहीं है तो अहंकार नहीं है अहंकार नहीं है तो ममत्व तो नहीं है और ममत्व तो नहीं है तो ईश्वर को कोई दुख नहीं दुख तो जितना है दुनिया में ये मैं मेरा बनाया हुआ ईश्वर ने दुख की सृष्टि नहीं की है ईश्वर के पवित्र आनंदमय हाथों से दुख बनते तो ही नहीं आनंदा देव कलानिभूतान जायते दे। आनंदे न जातन आनंदम प्रेम से अभिदम बीतंसी आनंद से सृष्टि बनी आनंद में रह रही है आनंद में टूटती उठाती आनंद में समा जाती है ये मैं मेरा जो है ना मरना दुख नहीं है मेरे का मरना दुख है अपमान दुख नहीं है मैं का अपमान दुख है जिसमें मैं नहीं है उसके लिए अपमान दुख नहीं है जिसके लिए मेरा नहीं है उसको बिछुड़ने का दुख नहीं है जो अंधा नहीं है उसको बेवफाई का दुख नहीं है करे कोई तो विश्वास क्या करेगा कोय गायत्री देवी प्रकट नहीं हो विद्या स्वामी के सामने ये अनुभूति प्रकाश के जो लेखक हैं उनके साथ संन्यासी होने के बाद विद्यान स्वामी ने हाथ जोड़ा दे दी मैंने 24, 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए और आपने दर्शन नहीं दिए मैं आपसे कुछ चाहता था अब मैं सन्यासी हो गया तो मेरे सामने क्यों आए और जो तुम चाहो सो तो देने को दे रहे थोड़े हम जो तुम दे सकते हो वो हमको नहीं चाहिए जो तुम दे सकते हो वो हमको चाहिए ही नहीं हमको दी हुई चीज नहीं चाहिए जहां इतने दीन है हीन है बराधीन है दूसरे किसी हुई चीज नहीं लेंगे अरे हमें प्रभु स्वयं परमा हमृत स्वरूप, तो हमको तो तो तो क्या करूंगा ये बात है नारायण तो ये मैं का अपमान होता है सम्मान होता है मेरा छूटता है पूछता है है, है, मेरा। दुनिया दिमाग में चढ़ बैठती है जब आप सत्संग करेंगे अपने को जीव समझिए बाबा देह मत समझिए और संत कहता है तुम जीवात्मा हो शास्त्र कहता है तुम जीवात्मा हो हजारों किया है आप अपने को जीवात्मा समझो तो। मर जाने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सपना टूटेगा और दूसरा सपना तो आएगा सपना तो तो तो ही मरना नहीं होगा आप अपने को व्यापत के रूप में जान लीजिए आपको नरक वर्ग कहीं जाना ना आना आप अपने को शुद्ध धर्म के रूप में जान लीजिए आपके लिए न दुनिया है न मेरा है न मैं है सारा तो जगटवाल सारा तो तो। योगी भी संसार में दुख नहीं मानता है वो कहता है अविवेक के कारण दुख है अभिद्या के कारण दुख है दुनिया में जो हमेशा से होता आया है वही होता रहता है मरने वाले मरते हैं पैदा होने वाले पैदा होते हैं बिछोड़ने वाले भी सुखते हैं धनी गरीब हो जाता है गरीब धनी हो जाता है तो <गी> जो पहाड़ पर चढ़ा है वो नीचे गिर जाता है जो नीचे गिरा है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है दुनिया में हमेशा से ये उलट है होती आई होता ही आया हो इसमें इसमें आश्चर्य क्या है इसमें दुख तो ममता का है ममता है तो का उसी का तो प्रकृति में न सुख है न दुख है अज्ञान के कारण हमने सुख दुख का भेद बनाया हुआ है ये शांत बोलता है ये दुख बोलता है शांत का कहना है राघो कह दो कहीं राग द्वेश संसार में मत होने दो और व्यवहार करो खूब खूब व्यवहार करो परंतु संसार में कहीं राग द्वेष न हो तो है ना ईश्वर ने सृष्टि तो बनाई है परंतु उसमें दुख हमने बनाया तो है हमारी फूल का दुख जीव सृष्टि है सुख जीव सृष्टि है ईश्वर सृष्टि नहीं है और दो लोग पंचदशी पढ़ते उनको भी ये बात मालूम है ये धरती बनाई ईश्वर ने पानी बनाया ईश्वर ने स्त्री पुरुष बनाया ईश्वर ने और मैं मेरा बनाया मैं और मैं मेरा बनाकर सुखी हो ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है प्रकृति की सृष्टि में दुख नहीं है सिर्फ बेवकूफी की सृष्टि में दुख है अज्ञान की सृष्टि में अरे यही तो वेदांत होता है मान मान बंद करने आया